घ की प्रणाली में बुराई रहित होना साधन बताया गया साधन क्या है बुराई रहित होना उपासना क्या है परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार करना भजन क्या है आत्मीयता के फल स्वरूप परमात्मा के प्रति प्रियता का उदित होना प्रिय की मधुर स्मृति का जागृत होना भजन है बुराई रहित होना साधना है प्रभु से आत्मीय संबंध स्वीकार करना उपासना है उनकी मधुर स्मृति का जागृत होना भजन है और प्रेम के आदान प्रदान में प्रेमी के अस्तित्व का खो जाना भगवत मिलन है संघ की पद्धति अब आप साकार उपासक बनेंगे कि निराकार बनेंगे कि दो भुजा वाले की आराधना करेंगे कि चार भुजा वाले की कि अष्ट भुजा वाले की कि सहस्त्र भुजा वाले की कि शंख चक्र पद में तो कोई भेद भाव मानव सेवा संघ नहीं मांगता परमात्मा तत्व है और वह श्रद्धा विश्वास का विषय है और बाकी जितनी बातें उसके संबंध में अलग अलग रूप अलग अलग नाम अलग अलग गुण इत्यादि यह तो व्यक्तिगत भिन्नता का विषय है इसलिए मानव सेवा संघ अपनी ओर से किसी विशेष रूप किसी विशेष नाम का न ना आग्रह करता है न विरोध करता है मूल बात क्या है बुराई रहित तो हो जाओ तो साधक बन गए अब हिंदू है कि मुसलमान है ईसाई है कि बुद्ध है कि जैन है कि सिख पारसी कौन है दुनिया का कौन मतावलंबी है इससे मानव सेवा संघ को कोई संबंध नहीं है तुम किसी मत को मानो तुम किसी देश में रहो तुम्हारा कोई विधि विधान हो तुम्हारी कोई भेषभूषा हो तुम्हारी कोई भाषा हो सभी मानव सेवा संघ की दृष्टि में मानव है साधक है और इस एक मंत्र को मान करके सबका विकास हो सकता है कि भाई जीवन में अगर कोई साधना करनी है तो केवल इतनी की बुराई रहित हो जाओ बुराई को रख करके किसी विधि विधान से मनुष्य को शांति मिल जाती हो मुक्ति मिल जाती हो भक्ति मिल जाती हो तो ये बिल्कुल को झूठी बात है मन बहलाव है भ्रम है प्रमाद है और कुछ नहीं है ये मानव सेवा संघ की शोध है तो साधना हो गई बुराई रहित हो जाओ कैसे हो जाओ उसके संबंध में भी सुन लीजिए बड़ी बढ़िया बात है बड़ी आशाजनक बात है आप सभी मानव सेवा संघ के प्रेमी हैं और बहुत से भाई यहाँ ऐसे बैठे हैं जो विभिन्न शाखाओं में मानव सेवा संघ के, के तत्वावधान में विचार गोष्ठी करते हैं शाखा सभा चलाते हैं सत्संग का कार्यक्रम चलाते हैं जिन्होंने अपना कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण में भाग लेना पसंद किया है ऐसे भी बहुत बैठे हैं उनको इन बातों को खूब अच्छी तरह से जान लेना चाहिए बुराई रहित हो जाना सबसे पहली बात हो गई बुराई रहित कैसे हो जाए तो हमारा जो ये एक रोना गाना रहता है और अपनी दुर्बलता को प्रकाशित करके उसका भी एक आभास हम लोग रखते हैं अपने में कि हम तो बड़े बहादुर रहे अपनी अपनी दुर्बलता अपनी गलती सबके सामने कह देते हैं तो इतने से काम नहीं बनेगा ये कह देना कि मैं क्या क्रोध को पसंद तो नहीं है क्रोध रहती हूँ तो, तो ऐसा कह देने से माफी नहीं हो जाएगी साथ के रहने वाले तो माफ कर देंगे अरे भाई जाने दो लाचार है क्या करे उसे रुकता नहीं है तो कर देता है सह लोग तो साथ वाले तो सह लेंगे लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्रोध के आवेश में हृदय का जो रस सूख जाता है क्षोभ के कारण से जीवनी शक्ति का जो ह्रास हो जाता है प्रकृति के विधान से ये परिणाम आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा उसको कौन माफ करेगा उससे कैसे बचिएगा जीवन में मान है रस की और कैसा भी सब सर्कुलर देखिए रस की कमी से व्यक्ति क्रोधित छुबित होता है और क्रोधित छुभित होने से जीवन का रस सूखता है कहां है भाई कैसे बनेगा तो आप मानव सुलभ दुर्बलता को प्रश्रय मत दीजिए क्या हमारे युग के शरीर विज्ञान मनोविज्ञान के जानने वाले अपने को विद्वान समझने वाले लोग खुद भी भ्रम में रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं क्या कहते हैं ये तो मनुष्य का स्वभाव है कैसे मिटेगा काम क्रोध लोभ मोह तो मैंने भी बहुत साहित्यिक भाषाओं में खूब लिखा है मानव सुलभ दुर्बलता लोभ मोह काम क्रोध को मानव सुलभ कह देने का अपराध मैंने भी खूब किया है और बड़ा गौरव लिया है कि मैं बहुत अच्छा साहित्य रचना करती हूँ लेकिन ये भूल है मानव सेवा सिंह ने क्या कहा कि तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है और परम प्रेम तुम्हारे जीवन की मांग है तुम अपने को लोभी मोही कामी क्रोधी स्वीकार ही क्या करते हुँ? तुम स्वीकार करोगे तो ये विकार तुम्हारे सिर पर चढ़े रहेंगे तुम अस्वीकार करोगे तो तुम्हारी हस्ती से अलग हो जाने पर इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है बड़ी भारी बात है। भूल को भूल जानते हुए भी अपनी जिंदगी की सत्ता दे करके उनको सत्तावान बनाए रखना और फिर उन्हीं से आक्रांत होकर खुद दुखी होना और दूसरों को दुखी करना ये साधक का काम नहीं है ये साधक का लक्षण नहीं है स्वामी जी महाराज ने कहा बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, मैं क्या बताऊं? एक दिन मैं जयपुर में सत्संग की सभा में बोल रही थी तो महाराज की एक एक बात एक एक बात बोलती जाऊं, नई नई बात सुनती जाए तो एकदम हमको याद आ गया मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है ना भगवान राम के चरित्र के बारे में राम तुम्हारा क्या राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है तो मुझे लगा कि स्वामी जी महाराज की बातों को लेकर के कोई सहज से ही वक्ता बन सकता है इतनी बातें हैं कि जिसका कोई अंत नहीं तो महाराज ने बुराई रहित होने के संबंध में क्या कहा कि देखो भलाई की स्वतंत्र सत्ता होती है ठीक है ना सत्य की स्वतंत्र सत्ता है उदारता स्वाधीनता परम प्रेम इनकी स्वतंत्र सत्ता है पर पीड़ा से पीड़ित होना ये जो उदात गुण है मनुष्य के जीवन के मानवता के जो लक्षण हैं, इनकी तो स्वतंत्र सत्ता है इनका कभी नाश नहीं होता लेकिन उदारता के विपरीत अनुदारता दयालुता के विपरीत कठोरता त्याग संयम सेवा के विपरीत व्यसन विलास, ये सब जो हैं, ये आदमी की भूल से उत्पन्न होते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश हो जाना बहुत स्वाभाविक बात है तो ये सोचना कि लोभ मोह काम, क्रोध आदि प्रकृति के दोष हैं, इनका नाश नहीं होगा ये भूल है सच्चाई तो और भलाई और अच्छाई जो है वो अविनाशी परमात्मा में से प्रकट हुआ है इसलिए ये गुण अविनाशी हैं और अपने विवेक के अनादर से जो भूल हम करते हैं नाशवान है तो मानव सेवा संघ ने कहा कि तुमने भूल स्वीकार किया है इसलिए तुम्हारे में विकार हैं तुम अपनी की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत ले लो तो सभी भूल निर्भूल निर्मूल हो जाएंगे ये कह दिया मानव सेवा तो बुराई रहित होने वाला साधन हम सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कोई कहे कि गोवर्धन की परिक्रमा बड़ा बढ़िया साधन है तो जिस कृपया से चला चलाना जाता है वो कैसे करे नहीं कर सकता है कोई कहे कि निर्जला एकादशी बहुत अच्छा व्रत है तो जिसका स्वास्थ्य ठीक न हो जिसके पेट में एसिडिटी बनती हो, चौबीस घंटे निर्जन कैसे रहेगा उतने में तो जल घूम करके खास हो जाएगी या कर सकता है मानव सेवा संघ ने व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आधारित व्यक्तिगत रुचि योग्यता परिस्थिति बनावट के आधार पर जितने विभिन्न प्रकार के साधन है उनका समर्थक और विरोधी नहीं है समर्थन भी नहीं करता है विरोध भी नहीं करता है क्यों क्योंकि यह तो व्यक्तिगत तो भिन्नता की बात है जो करने वाला साधन है जिसकी रुचि जिसकी सामर्थ्य जिसकी जैसी परिस्थिति हो अपना करो हम हां भी नहीं करते हम ना भी नहीं करते लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो किसी को नहीं करना होगा तो बुराई नहीं करनी चाहिए तो बुराई सब किसी को छोड़ना पड़ेगा और बुराई छोड़ करके फिर चाहे निर्जला एकादशी कर सको अथवा न कर सको तुम्हें सिद्धि मिलेगी बुराई छोड़ देने पर परिक्रमा दे सको अथवा न दे सको तुम्हें सिद्धि मिलेगी ऐसे सर्वमान्य सत्य का समर्थक मानव सेवा सम है तो बुराई रहित होने का मंत्र बताया स्वामी जी महाराज ने रात्रि को सोते समय एक बार अपने संबंध में विचार कर लो और अपनी दृष्टि से कोई भूल दिखाई देती हो तो उसको छोड़ने का व्रत ले लो और उसको छोड़ने का निश्चय करने के बाद फिर अपने को कभी भी बुरा मत समझना बुराई छोड़ने के बाद भी हम लोग भीतर भीतर अपने को बुरा समझते रहते हैं और बड़े गौरव से स्वीकार करते रहते हैं कि मैं क्या मुझ में तो बड़ी दुर्बलताए हैं तो वर्तमान में कोई बुराई आप कर नहीं रहे हैं भूतकाल की बुराई को स्वीकृति के द्वारा आप सजीव बना रहे हैं ये भूल छोड़ दीजिए तो बुराई रहित आप हो सकते हैं और आपके अहम रूपी अणु में इतनी सामर्थ्य है इतनी सामर्थ्य है कि एक बार आपने अपने को निर्दोष स्वीकार किया तो फिर उस दोष की उत्पत्ति आपके जीवन में नहीं होगी अहम रूपी अणु में बड़ी सामर्थ्य है अब आप देखिए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कथा है गोस्वामी तो नहीं हुए थे उस समय गृहस्थ थे और पत्नी पीहर गई और पत्नी की आसक्ति में पीछे से जल्दी पहुंच गए ससुराल और वो महिला माता पिता से सखी सहेलियों से मिलजुल रही थी तुलसीदास तो जी के पहुंच जाने से उसको बड़ी खींच लगी कि अभी अभी तो मैं आई इनके पास से और ये भले आज की तुरंत हमारे पीछे पीछे पहुंच गए यहाँ तो उसने डांट दिया कह दिया कि क्या इस हार मास के चांद के शरीर में आपको इतनी आसक्ति है कि आप दो चार दिन भी नहीं रह सके वहां निश्चिंतता से अकेले अभी अभी मैं आई हूँ सभी संबंधियों से मिलना भी नहीं हुआ और आप पहुंच गए इतनी इतनी आप परमात्मा में करते तो आपका उद्धार हो जाता अब आप सोच करके देखिए मुझको बड़ी सहानुभूति होती है उस उस महापुरुष के प्रति बचपन में तो माँ बाप का प्यार नहीं मिला दासी ने पाला वो दासी भी छह साल की उम्र में छोड़ करके मर गई भटक भटक करके बिलख बिलख करके बालक पाला गया शादी होने पर अच्छी सुशीला प्रतिव्रता प्रेम करने वाली स्त्री मिली तो उसका सारा इमोशन सारा संवेग उसी पर मर पड़ा अटैच हो गया अब आप देखिए इतनी गहरी आसक्ति और एक बार उनको ठेस लगी और उन्होंने सोचा कि अच्छी बात तुमने जो कहा है सोई करके रहूंगा तो सारी आसक्ति एक झटके में उस महापुरुष ने तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया तुलसीदास जी के मुख से कभी भी ये रोना गाना किसी ने नहीं सुना कि क्या बताएं स्त्री की ओर से मन हटाना चाहता हूं हटता नहीं है सुना है किसी ने उनके जीवन में कहीं नहीं है हुआ ही नहीं तो ये मैं बता रही हूं कि हमारे आपके अहम रूपी अणु में इतनी सामर्थ्य है इतनी सामर्थ्य है कि जिस समय जिस विकार पर हम लोग विजय पाना चाहें, पा सकते हैं। जिस बुराई का नाश करना चाहें, कर सकते हैं। इसमें अनंत परमात्मा का मंगलकारी प्रभु का मंगलकारी विधान बड़ा सहायक होता है क्या हो गया एक साधक थे गुरु के पास जाते थे गुरु महाराज ने उनको टोक दिया चाय पीने के बड़े शौकीन थे नुकसान करता हुआ कुछ बात होगी गुरु ने कह दिया क्या भाई गंदा गंदा पानी पीते रहते हो पहले दो चार बार और टोका होगा छोटी नहीं थी आदत वो साधक खुद ही कर रहे थे स्वामी जी महाराज उसके बाद चाय की ओर मुझसे देखा नहीं जाता है तो ये भी बात है बुराई को बुराई जानकर छोड़ने की चेष्टा करने पर आपके अहम रूपी अणु में इतनी सामर्थ्य है शरीर दुर्बल हो सकता है आप बेपढ़े लिखे हो सकते हैं आप धनहीन हो सकते हैं आपके कुटुंबियों ने विरोध करके आपको त्याग दिया हो ऐसा हो सकता है लेकिन शरीर के दुर्बल होने से धन के कम होने से साथियों के छोड़ देने से आपके अहम रूपीणों की शक्ति नहीं घटती है ऐसी असहाय अवस्था में भी एक पैसा भी साथ में नहीं एक साथी भी साथ में नहीं और शरीर भी रोग ग्रस्त साथ नहीं दे रहा है तब भी आप बुराई का त्याग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि शरीर का बल घटता है बढ़ता है हम रूपी अणु में जो अविनाशी तत्व विद्यमान है उसके आधार पर उसकी शक्ति नहीं घटती है तो असत्य को अस्वीकार करना हम चाहें तो कर सकते हैं सत्य को स्वीकार करना हम चाहे तो कर सकते हैं और बुराई रहित तो होने की आवश्यकता आप अनुभव कर रहे हैं और आपको तो लगता है कि क्या बताऊ मुझे छोड़ा नहीं जाता तो सचमुच आप सिंसियरली ईमानदारी से बुराई रहित तो होना पसंद कर रहे हैं तो आपकी सामर्थ्य से नहीं होगा तो अनंत की अहेतु की कृपा से वो बुराई आपके जीवन में से चली जाएगी ऐसा होता है एक साधक की कथा सुनाई स्वामी जी ने इन साधकों ने खुद ही बताया है स्वामी महाराज को उनके गुरु ने कहा कि मांस खाना छोड़ दो अच्छी बात छोड़ दिया बड़े ऑफिसर थे क्लास वन पोस्ट पर वहा उसका एक श्रृंगार ये भी माना जाता है कि खुद खाया पिया जाए क्लास वन पोस्ट का ये भी एक श्रृंगार है तो सात महीने छोड़े हुए हो गए थे किसी दिन वो किसी मंडली के फेर में पड़ गए और मांस खा लिया उसके बाद उनके ध्यान में आया कि गुरु ने तो तो मना किया था तो वो सज्जन अकेले में बालक की तरह बिलख बिलख कर रोए दरवाजा बंद करके हायरी जुबान तूने गुरुजी की बात नहीं मानने दिया हायरी जुबान तूने गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना करा दिया रोए उसके बाद फिर कभी उनको मांस खाने की रुचि ही नहीं हुई रोकना पड़ा सो नहीं रुचि ही जड़ से खत्म हो गई तो दो बातें महाराज जी की जो मानव मानव जीवन का बड़ा भारी पुरुषार्थ है बुराई रहित होना और उस बुराई रहित होने में दो ये बेसिक बेसिकृथ जिसको कहना चाहिए मौलिक सत्य ये है कि आपके अहम रूपी अणु में अपार शक्ति भरी पड़ी है आप तय कर लेंगे कि इस बुराई को जीवन में नहीं रखना है तो वो नहीं रह सकती है और फिर भी किसी समय आपको दुर्बलता मालूम होती हो और आप बुराई रहित होने के लिए व्याकुल हो जाएं, तो आपका जो परम हितैसी सर्व सामर्थ्यवान है वो आपकी बुराई को उसी समय मिटा देगा फिर कभी आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा तो साधन का पहला कदम है दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि मानव सेवा संघ ने प्रत्येक व्यक्ति की बनावट के अनुसार उसकी व्यक्तिगत साधना में उसको सर्वथा स्वाधीन माना है व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत साधना में पूरी स्वाधीनता से आगे बढ़ना चाहिए व्यक्तिगत साधना क्या है बुराई रहित तो होना तो सर्वमान्य सत्य है और व्यक्तिगत रुचि क्या है तो किसी को साकार उपासना में रुचि है आकार में भी किसी को राम रूप पसंद है किसी को कृष्ण रूप पसंद है किसी को शक्ति रूप पसंद है किसी को निराकार पसंद है तो मानव सेवा संघ ने कहा कि प्रत्येक भाई को प्रत्येक बहन को अपनी व्यक्तिगत साधना में पूर्ण स्वाधीनता है नाम लेना चाहते हैं कि जप करना चाहते हैं कि ध्यान करना चाहते हैं कि समाधि लगाना चाहते हैं कि भजन करना चाहते हैं कि कीर्तन करना चाहते हैं कि आ? कि नमाज पढ़ना चाहते हैं कि गिरजाघर पसंद करते हैं कि गुरुद्वारा आपको अच्छा लगता है व्यक्तिगत साधना में हर भाई बहन को पूर्ण स्वाधीनता है लेकिन जब व्यक्तिगत साधना में व्यक्ति स्वयं गहराई में उतरता नहीं है व्यक्तिगत साधना के द्वारा अंदर के अंधकार को मिटाकर निरसता को मिटाकर अपने ही में विद्यमान जो सत्य है उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा अंतर में बल प्रकट होने लग जाए अंतर में रस प्रकट होने लग जाए तो ऐसा साधक अपनी साधना का प्रचार करने को कभी नहीं सोचता है संतुष्टि आने लगती है रस आने लगता है तो किसी के पूछने पर भी वो सहज से बताना नहीं चाहता है। अरे कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही हूं लेकिन व्यक्तिगत साधना के द्वारा आपने जीवन की सुंदरता को बढ़ाया नहीं विश्व प्रेम की भावना जीवन में आई नहीं प्राणी मात्र को प्राणी मात्र का हित आपके हृदय में बसा नहीं ईश्वर की उपस्थिति का आभास आपके अंतर में मिला नहीं तब क्या होता है बाहर के विधि विधान के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है व्यक्ति की कि वो उसी का आग्रह लेकर जिसको जो पकड़ में आए उसी को समझाना चाहता है कि ये साधना बड़ी बढ़िया है मानव सेवा संघ ने इस बात के लिए मना किया महाराज जी ने क्या कहा अपने मत अपने विचार अपनी अपनी सांप्रदायिकता अपनी रुचि अपनी बनावट के अनुसार तुम व्यक्तिगत साधना में स्वाधीनता पूर्वक आगे बढ़ो अपने अपनी साधना का अनुसरण खुद करो परंतु दूसरों की साधना का विरोध मत करो हंसी मत उड़ाओ अपनी साधना के द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाओ लेकिन अपनी साधना को दूसरों पर आरोपित करने की चेष्टा मत करो ये बताए ये क्या है यह मानव सेवा संघ की धार्मिक क्रांति है आप सोच करके देख लीजिए मानव समाज में युगों युगों से धार्मिक के ए, मामलों में बड़ा संघर्ष चलता रहा है क्यों विभिन्न प्रकार के मजहब क्यों इसलिए कि विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना है तो व्यक्तिगत भिन्नता तो प्राकृतिक तथ्य है इसको जो स्वीकार करता है वो कभी भी अपने व्यक्तिगत मत को दूसरों पर आरोपित करने की चेष्टा नहीं करता है लेकिन मैं क्या बताऊ ये सेंस ऑफ इंफिरियोरिटी जो है ना अपने में अपना जीवन भरपूर नहीं हुआ तो भीतर भीतर तो सुना सुना लगता है मेरा मत बड़ा बढ़िया है मेरी संप्रदाय बड़ी बढ़िया है मेरा साधना मेरी साधना बड़ी बढ़िया है ऐसा कहकर दूसरों पर प्रकाशित करके एक प्रकार से व्यक्ति अपनी इंफेरियोरिटी की पीड़ा को घटाना चाहता है तो मैं बहुत जानती हूँ और मैं तो उत्तम साधना करती हूँ और आप सब लोग इसको सुन लीजिए आप सब लोग इसको मान लीजिए ये बड़ी अच्छी चीज है अरे अच्छी चीज तो है लेकिन तुम्हारी बीमारी गई कि नहीं गई तो सोमत पूछना साधना तो मेरी बड़ी बढ़िया है सब लोग इसी को मानो और इसी को मानोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा तो कोई पूछे कि अच्छा जिस साधना के लिए आप ऐसा कह रही हैं उस साधना से आपका उद्धार हुआ तो सोमत पूछो मानव सेवा समझे इस प्रकार के आग्रह को मना करता है अपने मत का अनुसरण करके अपने जीवन को उन्नत बना लो लेकिन क्या होता है देखिए इसमें बड़ा रहस्य है साधक जब व्यक्तिगत साधना के पथ पर चलने लगता है तो थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी प्रगति होने लगती है और उसकी बनावट के अनुसार तरह तरह का अनुभव भी होने लगता है तो व्यक्तिगत साधना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला जो मार्ग की उपलब्धिया हैं और अनुभव हैं इन व्यक्तिगत बातों को जब व्यक्ति ऊपर लगाना शुरू कर देता है तो वह साधना न रह करके असाधना बन जाती है उपलब्धि न रह करके आग्रह बन जाता है तो मानव सेवा समय ने इस आग्रह को मना किया इस सत्य को स्वीकार करके तुम अपने ढंग से आगे बढ़ो तुम्हारा जीवन अगर सफल हो जाएगा तुम्हारा हृदय अगर ईश्वरीय प्रेम से भर जाएगा, तो वह कल्याणमय जीवन दूसरों के लिए बहुत आराम देने वाला होगा लेकिन तुम्हारी साधना से तुम्हारे जीवन का विकास नहीं हुआ और उस साधना का आग्रह लेकर के तुमने मानव समाज के बीच में विरोधी दीवाल खड़ा कर दिया वर्गीकरण कर दिया विभाजन कर दिया संघर्ष पैदा कर दिया तो वो भोजपुरी में हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास चले थे साधना करने फंस गए घोर साधन में मानव सेवा संघ इस बात के लिए हम लोगों को बहुत सावधान करता है कि भाई तुम्हारा इज्म तुम्हारा मत तुम्हारी संप्रदाय तुम्हारी साधना तुम्हारे काम आएगी तो अपनी व्यक्तिगत साधना में तुम पूर्ण स्वाधीन रहो और दूसरों को उनकी व्यक्तिगत साधना में पूर्ण स्वाधीन रहने दो। तो इस विधि से संसार में से धर्म के नाम पर होने वाले वर्ग विभाजन को मिटाया जा सकता है धार्मिक संघर्षों को मिटाया जा सकता है मजहब के नाम पर होने वाले गैर मजहबीतों का नाश किया जा सकता है स्वामी जी महाराज की यह एक बड़ी भारी देन है मानव समाज के प्रति कि हम सब लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप पर विचार कर लें और प्राणी मात्र के साथ आत्मीयता रखते हुए सबका कल्याण हो सबका भला हो सबको मार्ग मिले सबका सुधार हो यह भाव रखते हुए किसी के मत का किसी के मजहब का किसी के विधि विधान का ना हमें खंडन करना चाहिए ना विरोध करना चाहिए ना हंसी उड़ानी चाहिए ना है समझना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये एक खास बात है जो मानव सेवा संघ के प्रेमियों को जानना चाहिए दूसरे मजहब का आदमी भी दूसरे मत संप्रदाय का आदमी भी आदमी है और और जीवन दाता की दृष्टि में समान रूप से प्रिय है उनको तो सृष्टि की विविधता में मजा आता है वो तो कहीं कुछ कर देते हैं कहीं कुछ कर देते हैं कहीं किसी भाषा में कहीं किसी ढंग में बना देते हैं तो मानव होने का अर्थ क्या है मानवीय गुणों का विकास करो कैसे करो जैसे तुमको पसंद आए वैसे करो तो जैसे तुमसे बने वैसे तुम करो और जैसे दूसरे करना चाहते है वैसे उनको करने दो तो अपने मत का अनुसरण करो और सभी के मतों का आदर करो अपने मत का अनुसरण करो दूसरों के मत का विरोध मत करो प्रभु के नाते जगत के नाते आत्मा के नाते सभी को अपना आत्मीय जानकर उनका भला मनाओ तो अपने मत के अनुसरण से मैं स्वयं सुंदर हो जाऊं और दूसरों के मत से दूसरे अपने अपने रास्ते पर चलते रहें किसी का मैं आग्रह नहीं करूं किसी का मैं विरोध नहीं करूं अगर यह अगर यह दृष्टिकोण आज मानव समाज स्वीकार कर ले तो मत के आधार पर मजहब के आधार पर समाज में से संघर्ष खत्म हो जाए तो संघ के लोगों को इस बात को जानना चाहिए और इसी आधार पर विचार गोष्ठी चलानी चाहिए कि भाई बुराई रहित होना साधन है और ईश्वर से आत्मीय संबंध स्वीकार करना उपासना है अब ईश्वर की कल्पना तुम्हारे जी में कैसी है सो तुम जानो तत्व एक ही है और उसके प्रेम से ही मानव हृदय की पूर्णता होती है इसमें कोई भेद नहीं है ईश्वरीय प्रेम से ही मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का भेद नहीं है तो ईश्वर का प्रेम मूल बात है गिरजाघर में मिला कि मस्जिद में मिला कि मंदिर में मिला ये खास बात नहीं है मानव सेवा संघ की सूझ है मानव सेवा संघ की खोज है मानव सेवा संघ का संदेश है कि ईश्वरीय प्रेम आपको चाहिए अब कैसे मिलेगा तो बिना देखे बिना जाने परमात्मा में विश्वास करो उसको अपना मानो उसको प्यार करो उसके आश्रित हो जाओ उसके शरणागत हो जाओ ये मूल बात है फिर कहें मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे जरिया भर में जाओ चाहे गुरुद्वारे में जाओ चाहे कहीं मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता तो मानव सेवा संघ ने मानव जीवन के मूल तत्वों को लेकर के जन समाज के सामने रखना पसंद किया जिसके आधार पर हर व्यक्ति अपने अपने मजहब के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भी सभी मजहब के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकता है और कहीं कहीं तो महाराज यहाँ तक कह जाते कि अरे भाई वो ईश्वरवादी कैसा है जिसको अनिश्वर अपने प्यारे का प्यारा नहीं दिखाई देता है यहाँ तो बड़ा भारी संघर्ष हो जाता है कुछ लोग अपने को नास्तिक कहते हैं कुछ लोग अपने को आस्तिक कहते हैं और सचमुच में अपने को आस्तिक कहने वाले आस्तिक भी नहीं है और नास्तिक कहने वाले नास्तिक भी नहीं है और लड़मड़ते हैं आपस में तो मानव समाज में से धर्म के नाम पर जो कलंक लग जाता है व्यक्तियों के व्यक्तिगत आग्रह से उस कलंक को मिटाना स्वामी जी महाराज का उद्देश्य रहा इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ दो तरह की बातें चलती हैं एक बात तो ये चलती है कि हर भाई हर बहन अपनी व्यक्तिगत साधना में स्वाधीन है जैसा चाहे वैसा करे और हर प्रकार के साधकों को मानव सेवा संघ के आश्रम में समान रूप से आत्मीयता और प्यार के साथ रखे जाने का नियम है हर प्रकार का साधक लेकिन अपनी साधना अपने तक सीमित रखो और जो सामूहिक विचार विनिमय की बैठक होती है उसमें किसी एक देशीय साधना का प्रतिपादन और अन्य साधनाओं का खंडन ये नहीं किया जाता और बड़ी कठिनाई पड़ती है व्यक्तिगत साधना में रुचि रखने वाले साधक किसी न किसी रूप में सामूहिक कार्यक्रम के भीतर व्यक्तिगत रुचि घुसाते रहते हैं कोई कुछ घुसाना पसंद करता है कोई कुछ करना पसंद करता है मैं हाथ जोड़ती रहती हूँ प्रार्थना करती रहती हूँ कि भाई मानव सेवा संघ के मंच को ऐसा रहने दो कि जहाँ बैठ करके व्यक्ति सार्वभौम सत्य का विवेचन कर सके और जहाँ विभिन्न प्रकार के मतावलम्बी एक साथ बैठ करके मूल सत्य पर विचार कर सके स्वामी जी महाराज ने बारंबार इस बात को कहा है उनके मुख से निकली हुई ये वाणी मेरे नोटबुक्स में 20 वर्ष 21 वर्ष मैंने स्वामी जी महाराज के साथ जब जब मौका मिला सत्संग किया और जहां जहाँ वे जिस तरह की बातें कहते रहे अपनी हैसियत के अनुसार क्षमता के अनुसार मैं लिखती रही आपने उनके मुख से कहा हुआ भी सुना होगा और मेरे पास लिखा हुआ भी रखा है कि मैं तो मानव सेवा संघ के मंच को ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पर एक अंग्रेज एक अमेरिकन एक रशियन एक हिंदू एक मुस्लिम एक ईसाई एक बुद्ध विभिन्न देश विभिन्न काल विभिन्न मत के लोग एक साथ बैठे और शुद्ध जीवन के सत्य पर विचार कर सकते ऐसा इस मंच को सुरक्षित रखना है इस मंच के माध्यम से किसी एक देशीय साधन की चर्चा कभी नहीं की जाएगी और अगर ऐसा हम करना शुरू कर देंगे कि मैं तो आस्तिक हूँ और मैं तो ईश्वर की उपासना करती हूँ तो मेरी रुचि रहती है कि मेरी उपासना की चर्चा लोग सुने तो अगर मैं अपनी रुचि की पूर्ति करने लग जाऊंगी तो मानव सेवा संघ की सर्व खत्म हो जाएगी शाखा सभा के सज्जन यहाँ बैठे है और, और जो शाखा सभा के संचालक मंत्री और और दूसरे सज्जन जो सत्संग का आयोजन करते हैं उनके सामने बड़ी कठिनाई आ जाती है समय समय पर कि सत्संग में भाग लेने वाले भाई जो थोड़ा बोल सकते हैं वो बोल बोल करके अपनी व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक बात के रूप में सबसे मनवाने के लिए उतारे हो जाते हैं स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर संगीत और नृत्य के द्वारा अपने प्रीतम को रिझाना तुमको पसंद है तो मानव सेवा संघ में इसकी भी स्वाधीनता है लेकिन कैसे अकेले में तुम अपना कमरा बंद कर लो और जिस रूप में अपने परमात्मा को मानते हो उस रूप में उनको अपने सामने रख करके और खूब तनमय हो कर के खूब लीन हो कर के भजन गाओ करो की नाचो कोई मना नहीं कर सकता मानव सेवा संघ सभी साधकों को अपनी अपनी साधना से आगे बढ़ने में सहायता देने के लिए है यह मानव सेवा संघ की रजत जयंती है इस अवसर पर हम लोगों को व्यक्तिगत साधना में भी आगे बढ़ना है और ऐसी सर्वहितकारी क्रांतिकारी विचारधारा को जो जो धार्मिक संघर्षों को मिटा सके जो सामाजिक विषमता को दूर कर सके जो भक्त और भगवान की दूरी को मिटा सके जो जिज्ञासु और तत्व को बीच की, तत्व के बीच की दूरी को मिटा सके इस प्रकार के सत्य पर विचार भी करना है इसको ग्रहण भी करना है और इसका अनुसरण भी करना है तो मानव सेवा संघ की जो सामूहिक बैठक है उसमें शुद्ध सत्य का विवेचन होना चाहिए और जैसे बताया साधन क्या है बुराई रहित होना साधन है बुराई रहित होने की चर्चा करो ईश्वर से आत्मीय संबंध को स्वीकार करना उपासना है तो दुनिया भर के जितने ईश्वर के उपासक हैं सब किसी को ये बात फिट बैठेगी और इसको जो नहीं मानेगा उसके जीवन में उपासना प्रकट नहीं होगी सफल नहीं होगा तो इस तरह की बात करो योग पर चर्चा हो रही है तो योग कैसे होता है भाई तो भोग की रुचि का नाश करो तो योग होगा अब कौन आसन करोगे कैसे प्राणायाम करोगे जो तुम जानो तुम्हारे गुरु जाने लेकिन सर्वमान्य सत्य क्या है भोग की रुचि का नाश किए बिना योग हो नहीं सकता है कौन आसन लगाओगे क्या ध्यान करोगे कौन मंत्र जटोगे क्या क्या अभ्यास करोगे जो तुम जानो मानव सेवा संघ क्या कहेगा योगवित होने के लिए मूल मंत्र है भोग की रुचि का नाश कौन इनकार कर सकता है इसको कोई नहीं कर सकता है तो मैं मानव सेवा संघ की प्रणाली के संबंध में अपने सभी भाई बहनों का दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहती हूँ जितना मुझको मालूम है जितना मैंने ग्रहण कर जितना मैं ग्रहण कर सकी महाराज के मुख से सुन करके उनके साहित्य को लिख करके पढ़ करके वो मैं बड़ी सच्चाई के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ आपकी सेवा में निवेदन करती हूँ कि इस सत्य को अगर हम लोग स्वीकार कर सके तो अपनी साधना में भी कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और जो सामूहिक कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई मतभेद और संघर्ष नहीं हो सकता है क्या बात है हाथ जोड़कर निवेदन कर दीजिए प्रार्थना कर दीजिए कि भाई व्यक्तिगत साधना को व्यक्तिगत सीमा में रखो मानव सेवा संघ को कोई एतराज नहीं है बहुत खुशी है कि आप अपनी साधना के आधार पर आगे बढ़ जाएं और सामूहिक बैठक जब होती है तो सर्वमान्य सत्य की चर्चा होगी सर्वमान्य सत्य क्या है सर्वमान्य सत्य ये है कि बल का दुरुपयोग मत करो विवेक का अनादर मत करो ईश्वर विश्वास में विकल्प मत करो ममता और कामना का त्याग करो तो शांति मिल जाएगी भोग की रुचि का नाश करो तो योगवित तो हो जाओगे परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार करो तो प्रेमी हो जाओगे इसमें देश काल मत वर्ग संप्रदाय मजहब का भेद छू नहीं सकता है तो एक देशीय साधना अपने लिए रखना चाहिए और सर्वदेशीय सत्य सामूहिक सत्संग में विवेकन करना चाहिए